कवितावली उत्तरखंड राम भक्ति की याचना प्रभु की महत्ता और दयालुता तो लो लोभ लो लुप लात लालची लार बार लालच धरन धन धाम को तब लोभ योग रोग सोग भोग जातना को जुग समला जीवन जाम जाम को तो तुलसी काम को लो दुख निरापने सकल सुख दारिदहित कर बजाई राजा राम को जब तक तुलसीदास राजा राम का खुल्लम खुल्ला दास नहीं हो जाता तभी तक वह लोभ के कारण लोलू लालची और वाचाल बना हुआ टुकड़े टुकड़े के लिए ललायित रहता है और पृथ्वी धन एवं गृह आदि के लिए बार बार ललचाता रहता है अभी तक इसे वियोग और रोग का शोक रहता है अभी तक उसे यातना भोगनी पड़ती है और तभी तक उसे पल पल का जीवन युग के समान जान पड़ता है तभी तक उसका शरीर दुख और दरिद्रता के कारण सर्वदा अत्यंत जलता रहता है और तभी तक वह मोह क्रोध और काम का गुलाम है और तभी तक सारे दुख तो उसके हिस्से में हैं और सारे दुख दूसरों के हैं सारे सुख दूसरों के हैं तो लो मली नहीं नदीन सुख सपने न जहां तहा दुखी जन भाजन कले सको उहत परा भो देश दे सको तब लो दया बनो दुसह दुख दारिद को सा थरी को सोयो ओढ़ बो झूने खेस को भज जी जानकी जीवन राम राजन को राजा जो राजाओं के राजा और महेश्वर के भी ईश्वर हैं उन जानकी नाथ का जब तक जिह से भजन नहीं करता तभी तक जीव दीन हीन और मलिन रहता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता और जहाँ तहाँ वह दुखी मनुष्य क्लेश का पात्र होता है तभी तक वह नंगे पैर पेट खलाए और मुंह बाए देश देश का तिरस्कार सहन करता फिरता है तथा तभी तक उसे दरिद्रता का दयावह और दुसह दुख घास फूस की सैया पर सोना और छीने खेस का ओढ़ना रहता है ईस के ईस महाराज के महाराज देवन के देव पानहु के प्राण हो काल हो के काल महाभूतन के महाभूत कर्मह के कर्म निदान के निदान हो निगम को अगम सुगम तुलसी हुस को ऐते मानशील सिंधु करुणा निधान हो मैं पार काू बोल कोनवारा पार बड़ी साहिबे में नाथ बड़े सावधान हो हे नाथ आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर महाराजाओं के भी महाराज देवों के देव और प्राणों के भी प्राण हैं आप काल के भी काल महाभूतों के भी महाभूत कर्म के भी कर्म और कारण के भी कारण हैं किंतु वेद के लिए अगम होने पर भी आप तुलसीदास जैसे साधारण पुरुष के लिए सुलभ हैं इतने महान होने पर भी आप शील के समुद्र और करुणा के भंडार हैं आपकी महिमा अपार है आपकी किसी भी वाणी वेद पुराण आदि का वारा पार नहीं है किंतु इतना बड़ा प्रभुत्व रहते हुए भी आप बड़े ही सावधान हैं इसी से यदि कोई अत्यंत तुक्ष प्राणी भी आपके अनन्य शरणागत हो जाता है तो आप उसकी पूरी पूरी चिंता रखते हैं आरत पाल कृपाल जो राम जे ही सुमिर ते ही को तहठाढ़ नाम प्रताप महा महिमा अकरोटे सेवक एकते एक अनेक भय तुलसी तिहुतापन डाढ़े प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पाहनते ते पर काढ़े भगवान राम दिन दुखियों के रक्षक एवं दयामय हैं उनका जिसने जहां स्मरण किया उसके लिए वे वहीं खड़े हो जाते हैं उनके नाम के प्रभाव की बड़ी ही महिमा है जिसने छोटों को बहुमूल्य और छोटों को बड़ा कर दिया उनके एक से एक बढ़कर अनेकों सेवक हुए जिनमें से से कोई भी संतप्त नहीं हुए परंतु प्रेम तो मैं प्रहलाद का ही मानता हूँ जिसने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया काढ़ तो काल कराल बिलोक न भागे राम कहाँ सब ठाऊ है खम्भ में हाँ सुहा हरि जागे बैर बिदारिग भये विकराल कहे प्रहलाद अनुरागे बड़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए तलवार निकाल ली उसके मन में कहीं तनिक भी दया नहीं थी किंतु काल के समान भयंकर पिता को देखकर भी प्रहलाद जी भागे नहीं जब उसने कहा बता तेरा राम कहाँ है तो बोले सर्वत्र है इस पर उसने पूछा क्या इस खम्भे में भी है तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ उनकी इस हाँक को सुनते ही नृसिंह जी प्रकट हो गए और शत्रु का नाश कर क्रोध क्रोधवत बड़े भयंकर बन गए फिर वे प्रहलाद जी के प्रार्थना करने पर ही शांत हुए तुलसीदास जी कहते हैं इससे भगवान के प्रति लोगों का प्रेम और विश्वास बढ़ गया और तभी से लोग पाषाण अर्थात में प्रतिमाओं का पूजन करने लगे अंतर जामते बड़े बाहर जाम नाम लिए धावत दे पिन्ह लवाई जो बालक बोल काल किए थे आपने बूझ कहे तुलसी कहे बेकिन हम बाबरी बात भी पहज परे प्रहलाद हुको प्रगटे प्रभु पाहन ते निये ते बहिर्गत सगुण रूप भगवान राम अंतर्यामी निराकार ईश्वर से भी बड़े हैं क्योंकि जिस प्रकार हाल की ब्यायी गौ अपने बच्चे का शब्द सुनते ही स्तनों में दूध उतार दौड़ी जाती है उसी प्रकार वे भी अपना नाम सुनकर दौड़े आते हैं तुलसीदास तो अपनी समझ की बात कहता है ऐसी बावली बातें दूसरे लोगों से कहे जाने योग्य नहीं हुआ करती प्रहलाद के प्रतिज्ञा करने पर उसके लिए प्रभु पत्थर से ही प्रगट हो गए हृदय से नहीं बाल कु बोल दिया बलि काल को काजर कोट को चाल चलाई पापी है बाप बड़े परितापते आप औरत खोर नहायी भूर दई भई प्रहलाद सुधाई सुधा कि सलाई मलाई राम कृपा तुलसी जन को जग जगहो तब भले कुयर हिरण्य कश्यपों ने करोड़ों कुचाले की और बालक प्रहलाद को बुलाकर काल को बलि दे दिया पिता हिरण्य कश्यो बड़ा ही पापी था उस दुष्ट ने प्रहलाद जी को कष्ट देने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी उसने बहुत सी मूले दी किंतु प्रहलाद जी की साधुता से वे अमृत की मलाई बन गई तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की कृपा से संसार में उनके साधु सेवक की सब प्रकार भलाई ही होती है कंस करी ब्रज बासिन पै कर तूत कुभात चली न चलाई पंडु कपूत सपूत कपूत सुजोधन गये खल खे चर खी स खलाई ठीक प्रतीत कहे तुलसी जग होई भले कु भलाई भलाई कंस ने ब्रजवासियों के प्रति बहुत बुरी तरह से कुचाल की परंतु उसकी एक भी चाल न चली पांडु के पुत्र युधिष्ठरादि बड़े साधु थे उनके लिए कुपोर दुर्योधन छलने में छोटे कलयुग के समान हो गया अर्थात उसने भी उन्हें छलकर पद दलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी परंतु कृपाल श्री कृष्णचंद्र बड़े ही शरणागत रक्षक हैं अतः अपने ही दुष्टता के कारण वे दुष्ट बकासुर आदि राक्षस स्वयं नष्ट हो गए तुलसीदास अपने सच्चे विश्वास की बात कहता है कि संसार में भले की तो भलाई ही भलाई होती है अवनीस अनेक भय अवनी जिनके डरते सुरसोच सुखाही मानव दानव देव सतावन रावन घाट इंद्र चो माही ते मिले है धुरी धूरी तुझो धनु जे चलते बहु छत्र की छाही पुराण गुमान गोविंद नाही इस पृथ्वी पर ऐसे अनेकों राजा हो गए हैं जिनके भय के कारण देवता चिंता में ही जाते थे मनुष्य राक्षस और देवताओं को सताने के लिए एक रावण ही क्या संसार में किसी से कम रता गया था वे सब और दुर्योधन भी जो कि अनेकों छत्रों की छाया में चलते थे पृथ्वी की धूल में मिल गए वेद पुराण कहते हैं और सारा संसार भी कहता है जानता है कि श्री गोविंद को अभिमान अच्छा नहीं लगता